दुर्गा सप्ती देवी को नमस्कार है ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार होते देख, महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिर के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाढ़ समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला हाथ साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की और दौड़ा उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया राजन देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया उसे उस महादेव्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रबलित हो उठा उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया इससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियाँ उड़ गई वह प्राणों से हाथ दो बैठा महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ अब उसने शूल चलाया किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगा कर बाहु युद्ध करने लगा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे तन्दंतर बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाई हो गया क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत काम्र का और अधी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर तथा महानु नामक दैत्य को मार डाला तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैसे के रूप धारण करके देवी के गणों को साहस देना आरंभ किया। महिषासुर थुर से मारकर महिषासुर थुथुन से मारकर खुरों का प्रहार करके पूज से चोट पहुंचाकर, सिंगों से विदीर्ण करके कुछ को सिंहनाथ से कुछ को चक्कर देकर और निस्वास वायु के झोंके से देवी के गणों को धराशाई कर दिया इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी उसकी पूछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा हिलते हुए के के के आघात से से होकर बादलों के तुक्णे तुक्णे हो गए, उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया उन्होंने पास फेंक उस महान असुर को बांध लिया उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खडगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा तब क्रोध में भरी हुई जगत का माता चंडिका बारम्बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आँखें करके हंसने लगी उधर वह बल और पराक्रम के मध में उमड़ा हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली बोलते समय उनका मुख मधु के मध से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी देवी ने कहा ओ मूढ़ मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले मेरे हाथ से यही तेरा तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे ऋषि कहते हैं इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया आधा निकला होने पर भी वह दैत्य वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तुति की गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सवर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ